शिवपुराण वायवी सिंह का तदनंतर काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा स्वर्ग आदि का वर्णन करके देवता ने कहा पहले ब्रह्मा जी ने पांच मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे उनके नाम इस प्रकार है सनत सनंदन विद्वान सनत सनातन रिभु और सनत कुमार वे सब के सब योगी वीतराग और ईर्ष्यादोष से रहित थे इन सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था इसलिए उन्होंने शिष्ट रचना की इच्छा नहीं की शिष्ट से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुनः शिष्य की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की इस प्रकार दीर्घकाल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूतों प्रेतों को देखकर कर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए तब प्राणों के स्वामी भगवान नीलोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहाँ प्रकट हुए उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को ग्यारह रूपों में प्रकट किया महादेव जी ने अपने उन महामना ग्यारह स्वरूपों से कहा बच्चों मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों और दौड़ने लगे रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र हैं तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण प्राणदान किया ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्र देव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगतगुरु महाभाग विरिंचे डरो मत डरो मत मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है अतः सुख से उठो स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा प्रभो आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं क्या वे ही भगवान आप ग्यारह रूपों में प्रकट हुए हैं उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले देव तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ ये जो ग्यारह है, रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उन विस्वात्मा ने आठ नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तमन किया ब्रह्मा जी बोले भगवन रुद्र आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है आपको नमस्कार है रसस्वरूप और जल में विग्रह वाले आप भवदेवता को नमस्कार है नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है आप ही वसुरूपधारी ईश हैं आपको नमस्कार है अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूप धारी आप भीम देव को नमस्कार है उग्र रूप वाले जजमान मूर्ति आपको नमस्कार है सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है इस प्रकार आठ मूर्ति और आठ नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है ब्रह्मोवाच नमस्ते भगवन भास्करमृत तेजसे नमो भवाय देवाय रूमयात्म शर्वाय चितय नन्दीसुरभ नम ईशा वशे तोभ्यम नमस्पयात्मे पशूना पते चावकायाति तेजसे भीमाय व्योम शब्द मात्र नमः महाशिवाय सोमा नमस्वृतमूर्त इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामना सन आप सृष्टि के लिए मेरे कामनाशन आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं इसलिए जगत प्रभो इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा के आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर रुद्र रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी की अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यन्या प्रजाओं के सृष्टि आरंभ की उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु अंगिरा पुलस्य पुल क्रतु अति और वशिष्ठ की सृष्टि की ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या बारह होती है ये सब पुराने गृहस्थ हैं देवगणों सहित इनके बारह दिव्य वंश कहे गए हैं जो प्रजावान क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं असुरों पितरों और मनुष्यों के सृष्टि करने का विचार किया ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्र को एकाग्र किया तत्पश्चात मुख से देवताओं को कोक से पितरों को कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनन लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया उनके गुदा से राक्षस उत्पन्न हुए जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है वे रात को विचरते और बलवान होते हैं सांप यक्ष भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए वक्षस्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ मुख से बकरों और पार्श्वभाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई दोनों पैरों से घोड़े हाथी सरभ नीलगा मृग ऊट खच्चर न्यंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य अन्य प्राणी उत्पन्न हुए रोमावलियों से औषधियों और फल फलमूलों का प्राकृत्य हुआ ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद ऋग्वेद त्रिवृत्तोम रसंतर शाम तथा अग्निस्तोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद त्रष्टुपछ छंद पंचदश तोम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई उन्होंने अपने पश्चिम मुख से शाम वेद जगती छंदम अथर्वेद आप्तोर्याम नामक यम अनुष्ठ अनुपन्द और वैराज नामक शाम का प्रादुर्भाव हुआ उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए उन्होंने यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सराओं के मनुष्य किन्नर राक्षस पक्षी पशु मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु कठोर धर्म अधर्म तथा तो सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं